अब हम उन तमाम विचारों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं जो द्वंदात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत आते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद वो दृष्टिकोण है जिसके अनुसार वास्तविक जगत की सत्ता हमारी उसके बारे में चेतना से अलग है कि वास्तविक जगत अलग अलग स्वतंत्र टुकड़ों का जोड़ नहीं है बल्कि उसकी हर वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है ये वास्तविक जगत स्थिर नहीं बल्कि सदा गतिमान रहता है और उसके कुछ तत्व बढ़ते रहते हैं और कुछ मिटते जाते हैं इस वास्तविक जगत का यह विकास एक बिंदु तक धीरे धीरे होता है और फिर यक क्रम टूट जाता है और कोई नया तत्व पैदा हो जाता है ये विकास संघर्ष के कारण ही होता है और क्रम भंग होने पर विकासोन्मुख तत्व पतनोन्मुख तत्व पर विजय प्राप्त कर देता है मानव समाज और संसार के प्रति ये दृष्टिकोण ही मार्क्सवाद को वास्तविकता के बारे में दूसरे तमाम दृष्टिकोणों से एकदम अलग करता है स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वास्तविक जगत से ऊपर दूर कोई अलग चीज नहीं है वो कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है जिसका किसी ने अलग से मनचाहे ढंग से आविष्कार कर दिया हो और जिसके सांचे में संसार को ढालना ही चाहिए इसके विपरीत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दावा है कि वो संसार की सबसे सही समझ है जो मनुष्य के अब तक के अर्जित ज्ञान और अनुभव से निकली है वो मार्क्सवादी के दिमाग में है तो सिर्फ इसलिए की वो बाह्य जगत में है सचमुच संसार का वास्तविक स्वरूप ऐसा ही है विज्ञान की खोजें और नए आविष्कार इसी दृष्टिकोण को सत्य सिद्ध कर रहे जो से प्रकृति का अध्ययन करते हैं उन्हें यह दृष्टिकोण नए तथ्यों को देखने में मदद देता है इसकी सहायता से वे ऐसी बातों को समझ पाते हैं जो पहले बिल्कुल समझ में नहीं आती थी परंतु मानव विकास की वर्तमान अवस्था में पूरे द्वंदात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण का सबसे अधिक महत्व मानव समाज के संबंध में ही है इस अध्याय में पहले दिए गए उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज के विकास और उससे उत्पन्न विचारों के बारे में मार्क्सवादी तथा गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोणों में क्या अंतर है दूसरे अध्यायों में और भी उदाहरण दिए गए है परन्तु वास्तविकता के स्वरूप का प्रश्न मनुष्यों के जीवन और कार्यो के लिए इतना ठोस और अमली महत्व रखता है की कुछ अधिक गहराई ऐसी उसका अध्ययन करना आवश्यक है हम ऊपर देख चुके हैं कि भौतिकवादी दृष्टिकोण का अर्थ यह मुख्य मानते हैं और है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है की मनुष्य का शारीरिक अस्तित्व और इसलिए वो ढंग और वे तौर तरीके जिनके द्वारा ये अस्तित्व कायम रहता है पहले आते हैं और स्वयं अपने जीवन तथा जीविका के ढंग के बारे में मनुष्य के विचार बाद में आते हैं दूसरे शब्दों में व्यवहार पहले आता है सिद्धांत बाद में मनुष्य ने पहले जीविका प्राप्त की, बहुत बाद में उसके बारे में सोचना आरंभ किया परंतु ये विचार भी जब मनुष्य ने उन्हें विकसित किया उसके कार्य से संबंधित थे अर्थात सिद्धांत और व्यवहार साथ साथ चले ये प्रारंभिक युग के लिए ही नहीं सभी युगों के लिए सही था मनुष्यों के विचारों का आधार उनका जीविका कमाने का असली ढंग होता है उनके राजनीतिक विचार भी इसी आधार से उत्पन्न होते हैं उनकी राजनीतिक संस्थाएं कि हवाई सिद्धांतों के आधार पर खड़ी नहीं होती बल्कि उत्पादन की व्यवस्था की हिफाजत करने के व्यवहार के दौरान में बनती है प्रत्येक युग की संस्थाएं और विचार उस युग के व्यवहार के प्रतिबिंब होते हैं उनका कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं होता वे इस प्रकार विकसित नहीं होते की एक विचार के बाद दूसरा विचार अपने आप आ जाता बल्कि उत्पादन का भौतिक ढंग बदलने पर ही विचार विकसित होते हैं पुराने रिवाज की जगह नया रिवाज ले लेता है और उससे नए विचार पैदा होते हैं परंतु नयों के साथ साथ पुराने विचार और संस्थाएं भी कायम रहती है उत्पादन की सामंती व्यवस्था से जो विचार उत्पन्न हुए थे जैसे बादशाह तथा प्रभु वर्ग का आदर करने का विचार उनका पूंजीवादी ब्रिटेन में अभी तक भी काफी महत्व है कुछ विचार उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था से पैदा हुए हैं कुछ पुराने विचारों के परिवर्तित रूप हैं, जैसे ऊंचे या नीचे वंश का ख्याल किए बिना सभी धनवानों का आदर करना इसके अलावा समाजवादी विचार भी हैं, जो बुनियादी तौर पर इस वास्तविकता से उत्पन्न हुए हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन अधिकाधिक सामाजिक रूप अपनाता जाता है अधिकाधिक सामूहिक होता जाता है जिसके सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं आजकल के समाज में ये तीन तरह के विचार पाए जाते हैं इनमें से किसी को भी अंतिम रूप से और पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता इनमें से कोई भी चिरंतन और शाश्वत सत्य नहीं है परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि मार्क्सवाद उन्हें समान रूप से अवास्तविक मानता है इसके विपरीत मार्क्सवाद की दृष्टि में सामंती विचार पूर्णतः अतीत की वस्तु हो गए हैं पूंजीवादी विचार पतनोन्मुख है और समाजवादी विचार सत्य बनते जा रहे हैं बल्कि सत्य बन गए हैं कारण कि नवंबर 1917 से समाजवादी विचारों को ठोस अनुभव की कसौटी पर परखना संभव हो गया है अब अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये विचार वास्तविकता से मेल खाते हैं ये मुख्य विचार कि उत्पादन की विराट और पेचीदा आधुनिक मशीन का भी मुनाफे के लिए नहीं बल्कि मानव उपयोग के लिए संगठन किया जा सकता है अब कार्य रूप में सही सिद्ध हो चुका है अनुभव ने दिखा दिया है कि ऐसा करने पर उत्पादन में भारी बढ़ती होती है आर्थिक संकटों का आना बंद हो जाता है लोगों का जीवन स्तर बराबर ऊंचा होता जाता है दूसरे शब्दों में समाजवादी विचार जिनको मार्क्स ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अपने अध्ययन से निकाला था 1917 तक मानो एक वैज्ञानिक प्रमेय मात्र थे किन्तु अब अनुभव ने उन्हें सत्य सिद्ध कर दिया है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण मार्क्सवादी था उसके सचेतन कार्य ने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका और नई व्यवस्था कायम की और उसी समय से रूसी जनता जिसके अधिकतर भाग का दृष्टिकोण गैर मार्क्सवादी था नई व्यवस्था का अनुभव प्राप्त करने लगी अर्थात व्यवहार में समाजवादी बनने लगी इस आधार पर समाजवाद के सिद्धांत वेताओं के शिक्षा सम्बन्धी सचेतन कार्य का तुरंत ही फल मिला और अब व्यवहार तथा शिक्षा एक साथ मिलकर बहुत तेजी से पूरी जनता का दृष्टिकोण बदल रहे हैं यहाँ ये साफ कर देना आवश्यक है कि मार्क्सवाद अपने विश्व दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में इससे अधिक कुछ दावा नहीं करता कि उससे विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषकों को तथ्यों को देखने और समझने में मदद मिलती है वो चीजों का विवरण नहीं देता वैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो प्रत्येक क्षेत्र का विशेष अध्ययन करना पड़ता है मार्क्सवाद इस बात से इनकार नहीं करता कि अलग अलग तथ्यों का अध्ययन करके भी वैज्ञानिक सत्य का काफी बड़ा भंडार इकट्ठा किया जा सकता है परंतु उसका दावा ये जरूर है कि तथ्यों का अध्ययन जब उनके पारस्परिक संबंधों को उनके विकास को उनके परिमाण से गुण में बदलने वाली परिवर्तन को उनके आंतरिक विरोध को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तब जो वैज्ञानिक सत्य प्राप्त होता है वो कहीं अधिक मूल्यवान और सही होता है और ये बात समाज विज्ञान के लिए भी सत्य है अलग अलग व्यक्तियों का या एक विशेष देश और काल के पूरे समाज का भी अध्ययन करने से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका केवल सीमित मूल्य होता है दूसरे लोगों या दूसरे समाजों पर या किसी दूसरे काल के उस समाज पर उन निष्कर्षो को लागू नहीं किया जा सकता समाज के मार्क्सवादी अध्ययन का विशेष महत्व इसलिए है की वो न केवल ये देखता है की आज समाज कैसा है बल्कि वो इस बात का भी पता लगाता है कि पहले यह समाज कैसा था और अपने अंतरविरोधो के कारण वो किस दिशा में बढ़ रहा है इससे पहली बार लोगों को ये अवसर मिलता है कि वे समझ बूझ अपने कार्यों को ऐसा बनाएं कि वे उस ऐतिहासिक क्रिया से मेल खा सकें, जो वास्तविक जगत में चल रही है या जो मार्क्स के शब्दों में हमारी आंखों के सामने ही होती रहती है और जिसे हम कोशिश करें तो देख सकते हैं इससे हमें कार्यों के लिए ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है जो किन्हीं हवाई सिद्धांतों से या ऐसी किसी समझ से नहीं मिल सकता जो वास्तव में बीते हुए जमाने के किसी स्थिर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हो